जिज्ञासा क्या माता पिता की सेवा से भगवत प्राप्ति हो सकती है समाधान अरे शास्त्र कहता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव माता देवता है पिता देवता है उन्हें देवता ही मानो जब आप पत्थर की मूर्ति में ईश्वर की पूजा कर लेते हैं तो माता पिता में ईश्वर का पूजन क्यों नहीं होगा उनकी सेवा से ईश्वर की सेवा का फल अवश्य मिलेगा आपको उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए महाराष्ट्र के पंधरपुर गांव में पुंडरीक नाम का एक ब्राह्मण था उसके घर में माता पिता और पत्नी थी घर में पत्नी का वर्चस्व था कई बार वह माता पिता का तिरस्कार कर देती पर पुंडरीक उसको कुछ बोल नहीं पाता था एक बार पत्नी ने हट किया कि काशी जाकर विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे उसकी बात मानकर पुंडरीक ने एक बैलगाड़ी ली और पत्नी एवं माता पिता सबको बिठाकर काशी की ओर चल पड़ा चलते चलते बैल बहुत थक गए काशी से थोड़ा ही पहले एक बैल चलते चलते गिरा और मर गया अब उन पर बड़ा संकट आ गया उसकी पत्नी तो अभिमानी थी ही उसने कहा इनको माता पिता को क्यों नहीं भेज देते पुण्ड्रिक कुछ बोल नहीं पाया पिता बुद्धिमान थे उन्होंने माता को समझाया कि हम लोग ही गाड़ी खींचकर इन्हें काशी पहुँचा देते हैं स्त्री के वश में हुआ कुंडरीक भी माता पिता को गाड़ी में जोड़कर काशी की ओर चल दिया काशी के पास पहुंचकर उसे कहीं से यह श्लोक सुनाई पड़ा माता में पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर अन्नपूर्णास्त्रोत्र सुनते ही उसके मन में बड़ा भारी धक्का लगा उसने सोचा पंडित लोग कह रहे हैं तुम्हारी माता ही देवी पार्वती है और पिता स्वयं महादेव है उसे भयंकर पश्चाताप हुआ कि मेरे घर में स्वयं पार्वती और महादेव विराजमान है मैंने पत्नी के वश में होकर इनका घोर अपमान किया अब इसका प्रायश्चित यही है कि जीवन भर इन दोनों की सेवा करता रहूं। वहां से वे लोग पंडरपुर पहुँचे और पुंडरिक पूरी तरह से माता पिता की सेवा में तन्मय हो गया माता पिता के सुख का 24 घंटे ध्यान रखना यही उसके जीवन का लक्ष्य हो गया कई वर्ष उसके इसी प्रकार बीत गए तब उसकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा पर जिसको महादेव और पार्वती मिल गए हो वह क्या मांगेगा उस समय पुंडरीक माता पिता की सेवा में लगा था उसने दो ईटें एक तरफ फेंक दी और कहा भगवान जब तक मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ तब तक आप यहीं खड़े रहिए भगवान उस समय से वहीं खड़े हैं इसलिए उनका नाम बिठ्ठल पड़ गया पंडरपुर में विठ्ठल भगवान का मंदिर है जिसका महाराष्ट्र में बड़ा भारी महत्व है कहने का तात्पर्य यही है कि यदि ईश्वर बुद्धि से माता पिता की सेवा कोई कर ले तो भगवान को उसके पास आना ही पड़ेगा जिज्ञासा कई बार ऐसा सुनते हैं कि केवल माला फेरना पूजा करना इसका नाम ही भजन नहीं है फिर वास्तविक भजन क्या है समाधान हर परिस्थिति में परमेश्वर का आधार रहे यही सबसे बड़ा भजन है कई बार सब अनुकूल होता है तो तुम्हें मालूम होता है कि हमारा मन बिल्कुल ठीक है ज्ञान भी ठीक है भजन भी ठीक चल रहा है परंतु परिस्थिति एकदम प्रतिकूल हो जाए तो ये सब नहीं टिकते जो सुख निमित्तक भजन है वह वास्तविक भजन नहीं है और दुख निमित्तक भजन में परमेश्वर को ही पकड़ता है क्योंकि वहां अन्य कोई आधार ही नहीं रहता जैसे गोस्वामी जी कहते हैं सुख हर सं जड़ दुख बिलखाही दौ समीर धरही मनमाही मानस जो जड़ अर्थात शरीर से लेकर अहंकार पर्यंत का और जगत का आश्रय लेते हैं वे मूर्ख हैं उनको सुख मिले तो प्रसन्न हो जाते हैं दुख आ जाए तो रोने लग जाते हैं परंतु जो बुद्धिमान पुरुष चेतन का आश्रय लेता है वह सुख दुख दोनों में सम रहता है यह जो साधक में समत्व है ईश्वर आश्रय से ही होता है इसीलिए ही तो भक्त और ज्ञानी दोनों में सम रहते हैं इसी का नाम मुख्य भजन है हमारे चित्त की अनुकूलता का नाम भजन नहीं है जो अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहता है उसी का नाम भजन है